हम मंगल मुक्थम अहिंसा संयमो तवीतम नमस जसधम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 अहिंसा है आत्मा संयम है प्राण तप है शरीर स्वभावतः अहिंसा के संबंध में भूले हुई है गलत व्याख्याएं हुई है लेकिन वे भूलें और व्याख्याएं अपरिचय की भूलें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 और एक बार ये भाव मन में बैठ जाए गहरे की शराब पीड़ा देती है दुख लाती है तो शराब को छोड़ना कठिन नहीं होगा एक महीना प्रयोग जारी रखा गया एक महीना पावलोव की प्रयोगशाला में वो आदमी रुका था वो दिन भर शराब पीता था जब भी वो शराब का तला हाथ में लेता तब भी उसकी कुर्सी उसको शौप देती वो सामने बैठा हुआ मनोवैज्ञानिक बटन दबाता रहता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 युवक ने कहा ऐसा हो गया है वो इतना कंडीशन हो गया है कि अब शराब पीता है तो पहले जो भी पास में सॉकेट होता है उसमें उंगली डाल लेता है कंडीशन हो गया लेकिन अब बिना शाख के शराब नहीं पी सकता है शराब तो नहीं छूटी शाख पकड़ गया अब कृपा करके शराब छूटे या ना छूटे साख छुड़वाइए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 जब तक कोए न पड़े शरीर पर तब तक, तक काम पूरे रस मग्न होकर उठेगी नहीं ऐसा आदमी के मन का जाल है तो अब वो आदमी अपने को रोज सुबह कोले मार रहा है और पास पड़ोस के लोग उसको नमस्कार करेंगे कि कितना महान त्यागी है क्योंकि ये जो कोले मारने वाला संप्रदाय था इसके लाखों लोग थे मध्य, मध्य युग में पूरे यूरोप में और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 तपस्या है उसके पास आप जाएं अगर आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और आपका त्यागी बहूत रमाया बैठा है तो आपके कपड़ों को ऐसा देखेगा जैसा दुश्मन देखता है उसकी आंख में निंदा होगी आप कीड़े मकोड़े मालूम पड़ेंगे ऐसे कपड़े पहने हो। उसके आंखों में इशारा होगा नरक का तीर बना होगा नरक की तरफ की गए नरक वो आपको कहेगा अभी तक समले नहीं अभी तक इन कपड़ों से उलझे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 सच तो यह है कि नर्क में कष्ट देने का जो इंजाम है वो तथाकथित झूठे तपस्वी की कल्पना है फेंटेसी है वो तथाकथित तपस्वी ये सोच ही नहीं सकता कि आपको भी सुख मिल सकता है आप यहाँ काफी सुख ले रहे हैं वो जानता है कि ये सुख है वो यहाँ काफी दुख ले रहा है कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा कहीं संतुलन करना पड़ेगा उसने यहाँ काफी दुख झेल लिया है वो स्वर्ग में सुख झेलेगा आप यहाँ सुख भोग रहे हैं आप नर्क में सड़ेंगे और दुख भोगेंगे और बड़े मजे की बात है कि उसके स्वर्ग के सुख आपके ही सुखों का मैग्निफाइड रूप है आप जो सुख यहाँ भोग रहे हैं वही सुख और विस्तृत होकर बड़े होकर वो स्वर्ग में भोगेगा और जो दुख वो यहाँ भोग रहा है अभी मजे की बात है की तपस्वी अपने आस आग जला के बैठते रहे आपको नरक में आग में सड़ाएंगे वो जो तपस्वी अपने आसपास आग जलाएगा उससे सावधान रहना उसके नरक में आग, आग आपके लिए तैयार रहेगी भयंकर आग होगी जिससे आप बच ना सकेंगे कलाओं में डाले जाएंगे चुड़ाए जाएंगे और मर भी ना सकेंगे क्योंकि मर गए तो मजा ही खत्म हो गए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 नहीं मनस्विद कहते हैं कि तपस्वी इतना लड़ता है जिस रस से वही रस प्रगाड़ होकर प्रकट होना शुरू हो जाता है और तपस्वी काम से लड़ रहा है तो आसपास पास काम वासना रूप लेके खड़ी हो जाती वो उसे घेर लेती है वो जिससे लड़ रहा है उसी को प्रोजेक्ट उसी का प्रक्षेप कर लेता है। वे अपसराएं किसी स्वर्ग से नहीं उतरतीं, वे तपस्वी के संघर्षरत मन से उतरती वे अफ्सराएं उसके मन में जो छिपा है उसे बाहर प्रकट करती वो जो चाहता है और जिससे बच रहा है वे अपसराएं उसका ही साकार रूप है वो जो मानता भी है और जिससे लड़ता भी है वो जिसे बुलाता भी है और जिसे हटाता भी है वे अफसराए केवल उसके उसी विकृत चित्त की तरफ ती वे उसे भ्रष्ट करने कहीं और से नहीं आती उसके ही दमित चित्त से पैदा होती है। तब विकृत हो तो दमन होता है और दमन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 तपश्चर्या अतिक्रमण है ट्रांसेंडेंस है द्वंद्व नहीं संघर्ष नहीं तो इस अतिक्रमण के रूप पर हम थोड़े गहरे जाएंगे तो बहुत सी बातें ख्याल हो सकूंगी एक तो पहले ख्याल ले लें कि अतिक्रमण का क्या अर्थ होता है आप एक घाटी में खड़े हैं अंधेरा है बहुत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 वो घर में कोई ऐसी चीज न चलने देगा जिसमें वो सलाह न दे हालांकि कोई उसकी सलाह नहीं मानता ये वो जानता है इसे वो दिनभर कहता है कि कोई मेरी मैं नहीं मानता लेकिन फिर दिनभर देता क्यों वो दिनभर कहता है कोई मेरी सुनता नहीं गांधी जी कहते थे कि वो 125 वर्ष जियेंगे और जी सकते थे अगर भारत आजाद न होता तो वो एक वर्ष जी सकते थे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 अब वो खुद ही ध्यान पाने के अधिकारी हो गए थे सीधा लोग उनको ध्यान दे रहे थे अब वो गांधी पे कहे के लिए ध्यान दे कोने में पड़ गए थे कोई नहीं कह सकता कि गोंडसे की गोली को सामने देखकर उनके मन में धन्यवाद ना उठाओ कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने सोचा होगा कि आ गया भगवान का संदेश वाहक झंझट मिठी विदा होती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 वैज्ञानिकों ने यंत्र लगा के बड़े चकित हो गए कि जब निकली विचार बेचता है तो उसकी शक्ति छीन होती उसके चारों तरफ यंत्र बताते हैं कि उसकी शक्ति छीन हो रही और जब हजारों मील दूर कामेनियो विचार को ग्रहण करता है तब उसकी शक्ति यंत्र बताते हैं कि बढ़ गई आश्चर्यजनक हजारों मील दूर लेकिन लेकिन जब निकोलियो विचार भेजता है कामियो को तो उससे पूछा गया को, करता क्या है वो कहता है मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूं कि कामिनी मेरे सामने उपस्थित है वो दूर नहीं है मेरे सामने उपस्थित है मैं अपने सारे ध्यान को उस पर लगा देता हूँ सब भूल जाता हूँ सिर्फ कामियो रह जाता है और जब कामेनियव रह जाता है मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है कि ये सामने खड़ा है तब मैं उससे बोलता ध्यान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 कि हम एक वृक्ष को पानी दिए जाते हैं और प्रार्थना किए जाते हैं कि वृक्ष बड़ा ना हो ये वृक्ष बड़ा ना हो प्रार्थना किए जाते हैं और पानी दिए जाते हैं जिस व्यक्ति को आप ध्यान देते हैं चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में आप उसको पानी और भोजन देते हैं का मूल सूत्र यही है कि ध्यान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 तो तब का मैं दूसरा अर्थ आपको कह सकूंगा तब का ऐसे अर्थ होता है अग्नि तब का अर्थ होता है अग्नि तब का अर्थ होता है भीतर की अग्नि मनुष्य के भीतर जो जीवन की अग्नि है उस अग्नि को ऊर्जागमन की तरफ ले जाना तपस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 वो क्या है जो मेरा स्वभाव उसे खोजता सब आत्मो को हटाकर वो अपने स्वभाव का दर्शन करता है लेकिन आत्मों को हटाने का एक ही उपाय है ध्यान मत दो आदत पर ध्यान मत दो एक मित्र चार छह दिन पहले मेरे पास आए उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि बंबई में रह और ध्यान हो सकता है इस सड़क का क्या करें बोपू का क्या करें ट्रेन जा रही सीटी बज रही इसका क्या करें मैंने उनसे कहा ध्यान मत दो उन्हें कैसे ध्यान न दे खोपड़ी पर भोपू बज रहा है नीचे कोई हान बजाए चला जा रहा है ध्यान कैसे ना थे मैंने उनसे कहा एक, एक प्रयास करो भोपू कोई नीचे बजाया जा रहा है उसे भोपू बजाने दो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 बिंदु वही बना रहता ध्यान वही केंद्रित रहता शक्ति वहीं से विसर्जित होती एवपरेट होती तो बदलने की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया पर कल मैं बात करूंगा शायद लंबी इस इससे बात करनी पड़े क्योंकि महावीर ने फिर तब के बारह हिस्से किए और एक एक हिस्सा वैज्ञानिक प्रक्रिया है तो कल वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम समझ लें, फिर महावीर के एक एक तत्व के हिस्से को हम बात करेंगे अभी जाएंगे नहीं हालांकि मन की कमजोरी कह रही होगी कि भागो बस तो थोड़ा रुकेंगे तो कीर्तन सन्यासी करते हैं उतना धैर्य और